कर्णूर्णद्विरेफावलिकोरोनदा गिरीशुरीशुताभ्या लालिते सजन भील शीलिए विघ्नराज नोदन विनोदनते गिरीशे भाषे सकुचित रुचित तदिंदो भेत्म भवा शुचित दुरीत भवा नम्री भवा घनमि सरोजस्थे तदिव्यम वयन धाम महे यसादा प्रीय मोहांधतम सक्षटा श्रीराम जयरा भगवती राजा राजे श्री जगदम्बा सबकी आराधना है सब देव उन्हीं की आराधना करते हैं उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर समस्त कार्य करते हैं इसलिए आपने देखा होगा अपने इस मंदिर में भगवती जिस सिंहासन पर विराजमान है उसमें उनके चार पाए जो सिंहासन के हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर चार बैठे थे और ऊपर सदाशिव का फलक है जिनकी नाभि कमर से नाभि कमर में भगवान कामेश्वर के अंक में जगदम्बा राजे शरीफ राजमान इसका अर्थ ये है कि ये जिसमें देवता है ये जगदम्बा से ही शक्ति लेकर शक्तिमान होकर अपना अपना कार्य करते हैं। इसलिए उनके नाम का वर्णन आता है पंचम प्रेतासन आसीना पंचम ब्रह्मासनस्थिता पांच प्रेतों के आसन पर आसीन है और फिर उसी को कहते हैं पंच ब्रह्मा सनस्थता पांच ब्रह्म के आसन पर स्थित तो पांच ब्रह्म के आसन पर स्थित है इसका अर्थ क्या है ब्रह्म शब्द से क्या लिया जाए तो ये माना जाता है कि जो शक्ति संबलित परमात्मा है वह ब्रह्मपद वाच्य तो जो शक्ति से संबलित है वो परमात्मा किसके आशय उसकी प्रतिष्ठा क्या है तो उसकी प्रतिष्ठा जो है प्रत्यकात्मा है जो हमारे हृदय में विद्यमान जो तीनों अवस्थाओं की परम चिति है उस चिथि में ही ये वाया संबलित ब्रह्म प्रतिष्ठित उसी में अध्यस्थ तो वो परमात्मा वो माया सम्मिलित ब्रह्म जिसके आश्रित है जिसके बिना वो पांचों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव निष्क्रिय हो जाते हैं और जिनके साथ जुड़ने से उनमें शक्ति आ जाती है वह पांच प्रेत पंच ब्रह्म उनके आसन पर जगदम्बा विराजमान है ऐसी स्थिति में वे सबकी आराध्या हैं सब उनकी आराधना करते हैं उनकी आराधना से सबकी आराधना हो जाती है भगवान शंकराचार्य ने कहा याण देवाता शिवे भवे पूजा पूजा तब चरण विरचित तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीन देवता हैं जब देवी रजोगुण को स्वीकार कर लेती हैं, तो ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं सत्य गुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाती तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र बन जाती हैं। तो जो इन सबका आश्रय लेती हैं, जो इनका आश्रय आशयभूता है उनकी जो पूजा करता है उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है इसलिए जगदम्बा की पूजा सबके द्वारा की जाती है और वही प्राणी को भोग मोक्ष यहां तक कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती है उन भगवती की आराधना उनके व्रत से होती है लोग चार नवरात्रे हैं दो प्रकट हैं जो गुप्त हैं उनमें व्रत करके भगवती की आराधना करते हैं और उनकी आराधना उनके चरित्र को वर्णन करने वाली जो देवी भागवत है उसके श्रवण से होती है और उनका जो मंत्र है उस मंत्र के जप से भी उनकी आराधना होती है उनके मंत्र में बीजाक्षर है तो देवी का जो नवारण मंत्र है उसके तीन वीर ऐम ह्रीम क्लीम ये तीन वीर तो ईम तो पूरा मंत्र कोई न जप सके केवल ऐम जप ले तो समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है ये यहां एक आख्यान आता है कि एक ब्राह्मण था उसके कोई संतान नहीं थी उसने प्रत्येष्टि यज्ञ किया बड़े बड़े विद्वान वैदिक उसमें आमंत्रित हुए ऋतिक बने तो उनमें से एक विद्वान सामगान कर रहा था तो सामगान करते करते कुछ श्वास लेने से कुछ अपस्वर हो गया स्वर में कुछ अंतर पड़ गया तो उस ब्राह्मण ने ठोंक दिया कि तुमने अशुद्ध मंत्र का उच्चारण कर दिया तुम स्वर भंग कर रहे हो तो उन्होंने कहा भाई श्वास हमने लिया बिना श्वास के मनुष्य का जीवन कैसे रह सकता है हो गया हमसे तुम उसमें दोष निकालते हो तो जिस लड़के के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, तो होते को मूर्ख हो जाए तो ऐसा सांप दे दिया अब ये ब्राह्मण बेचारा बड़ा घबराया उन्होंने कहा कि मूर्ख लड़का किसी काम का नहीं मूर्ख की पूजा नहीं करना चाहिए मूर्ख को श्राद्ध में नहीं बुनाना चाहिए जो तो संजय न करे गायत्री न जपे वेदना पढ़े उस ब्राह्मण का मूल की मूल्य ही क्या है तो वो विद्वान की चरणों में गिरा कहने लगा महाराज आपने श्राप दे दिया हमारे अगर मूल पुत्र होगा तो हम उस पुत्र से तो नहीं पुत्र के अच्छे ये माना जाता है कि अगर बेटा बुद्धिमान हो गुणवान हो तब तो बेटा ठीक है और अगर बेटा हो और मूर्ख हो तो उसे तो बने बेटे के अच्छा है तो हम आपकी शरण में आए हैं आप अनुग्रह कीजिए तो अनुग्रह ठीक है तुम्हारा तो बेटा बाद में बुद्धिमान हो जाएगा संयोग से उसका पुत्र हुआ और तो पुत्र हुआ बिल्कुल मूर्ख उन्होंने उसको वेद पढ़ाने का प्रयत्न किया संध्या करने का उपदेश दिया लेकिन वो कुछ ग्रहण ही नहीं, नहीं करता था हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई पिता पढ़ा पढ़ा के हार गया बारह साल हो गए लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ा रहा। तो माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया अब ये घर से निकल गया कहा जाए तो गंगा किनारे एक पर्णकुटी बनाकर उसमें रहने लगा गंद मूल फल खाकर अपना जीवन बिता रहा था अपनी मूर्खता से उसको भी दुख था कई वर्ष बीत गए तो गंगा के किनारे के जंगल में बड़े बड़े वहाँ ये जंगल में तो जीव जंतु रहते ही हैं तो एक जंगली सुअर था तो शिकारी एक आया उस शिकारी ने उस जंगल के सुअर को बाण मारा वो बाण मारा तो वो बेचारा खून से लथपथ होकर इनका जो आश्रम था वहां आया है उसको देख के इनके मुंह से निकला आई आई तो आईन जो है भगवती का बाप भी तो पूरा नहीं निकला नहीं आया आई केवल उसके मिटा इसी से भगवती प्रसन्न हो गए तो इसकी मूर्खता दूर हो गई तो वो शिकारी आया और उसने कहा कि महाराज इधर से सुगर निकला है क्या आप बता दीजिए हमारे परिवार के लोग भूखे हैं शिकार के बल पर ही उनका जीवन है तो आज हमको ये शुकर मिला है तो हम इसको मार के इसका मांस ले जाएंगे अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे आप बता दीजिए किधर गया है तो इन्होंने सोचा कि यदि अगर हम बताएंगे कि इधर है हमारे आश्रम में है तो बेचारा सुअर मारा जाएगा और नहीं बताएंगे तो इसके परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे क्या करें अच्छा उसका नाम था सत्य व्रत सत्य ही उसका नाम था सत्य व्रत उसका नाम था तो व्याध ने कहा कि सत्य व्रत हो सत्य ही बोलो तो उसने कहा कि देखिए जो देखता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो देखता नहीं आंख देखती है तो वो बोलती नहीं और जी बोलती है आंख वो देखती नहीं है तो हम क्या बताएं तो इस तरह का जिसने वर्णन किया वो भगवती की कृपा से विद्वान बन गया फिर एक स्थान पर किसी ब्राह्मण ने बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि जो सबसे अधिक विद्वान होगा उसको हम अपनी कन्या देंगे तो ये वहां पहुंच गया उन सब विद्वानों के सामने इसने अपना वही प्रकट किया इसको कन्या की प्राप्ति हुई और वहां से सब कुछ धन संपत्ति उसको मिली माता पिता की सेवा की इस तरह से भगवती के एक बीज मंत्र के प्रभाव से सत्य व्रत का कल्याण हो दूसरी कथा एक आती है भगवती का एक बीज मंत्र है क्लीम क्लीम बीज है क्लीम और क्रीम दो बीज मंत्र होते हैं तो काली का जो बीज मंत्र है वो क्रीम है और कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो कामराज बीज क्रीम ये भगवती का भी बीज है जो नवार मंत्र है उसमें अम्रीम क्रीम आता है तो ककार में और रकार में भेद नहीं है रलियों इसलिए क्रीम और क्रीम दोनों एकार्थक है एक बड़ी विचित्र कथा आती है बंगाल में एक बड़े काली के भक्त हो गए हैं मामाक्षेपा मामाक्षेपा उनका नाम था तो वो भगवती का क्लीम मंत्र जपते थे पूरा मंत्र नहीं क्लीम क्लीम क्लीम इसी का जप करते थे इनके जब से प्रसन्न होकर भगवती काली प्रकट हुई उन्होंने कहा बामा तेरा मंत्र अशुद्ध है क्रीम मत के, क्रीम कहे बामा क्षेपा बोला छेपा माना पागल वो बोला हमारा मंत्र शुद्ध है भगवती कहती है अशुद्ध है और वो कहता है अशुद्ध कैसे कहता है शुद्ध बोले अगर हमारा मंत्र अशुद्ध होता तो उसको शुद्ध करने के लिए तुम क्यों आती तुम यहां आई उसको शुद्ध करने के लिए इसका मतलब यह है कि ये शुद्ध है तो क्रीम और क्रीम तो क्या हुआ एक ध्रुव संधि नाम का एक राजा था देवी भागवत में कथा आती ध्रुव संधि नाम के राजा की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती तो दोनों बड़े प्रेम से रहती थी तो सबसे बड़ी जो रानी थी मनोरमा उसका पुत्र हुआ सुदर्शन और दूसरी जो लीलावती थी उसका बाद में पुत्र हुआ शत्रुजीत तो दोनों पुत्रों में से शत्रुजित बड़ा सुंदर था राजा का उससे प्रेम था एक बार राजा आखेट खेलने गया उस आखेट में एक सिंह आया सामने इसने उसको मारने का बहुत प्रयत्न किया बाढ़ छोड़े लेकिन वो घायल होकर भी टूट पड़ा और उसने राजा को मार डाला राजा ध्रुव धुवसंधि मारा गया उसको मृतक को लेकर सब साथ के लोग जो थे वो आए उसका और जो संस्कार किया गया अब प्रश्न आया कि उस राजा के उत्तराधिक के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में किसको किसको बनाया जाए तो जो मनोरमा का पिता था उसका नाम था वीरसेन, और जो लीलावती का पुत्र था उसका नाम था युद्धाजी तो वो दोनों आ गए हम अपने नाती को ध्रुव का के स्थान पर सिंहासन देंगे तो दोनों में झगड़ा हो गया युद्धाजीत के द्वारा वीर मारा गया जब वीर मारा गया तो वो युद्धाजीत चाहता था कि हम अपने नातीजीत को राज सिंहासन पर बैठा दे तो मनोरमा का ये जो पुत्र सुदर्शन वो छोटा था मनोरमा घबराई उसने सोचा कि ये हमारा शत्रु जब हमारे पिता को मार के आएगा तो हमारे बेटे को भी मार डालेगा तो अच्छा हो कि हम इसको कहीं अन्यत्र ले जाएगा तो एक मंत्री ने साथ दिया उस मंत्री को साथ में लेकर मनोरमा अपने बेटे सुदर्शन को वहां से हटाकर चित्रकूट में भरद्वाज मनी के आश्रम ले गयी भरद्वाज मनी के आश्रम में ये निवास करने लगे मनोरमा सुदर्शन और उसका मंत्री वहा किसी ने मंत्री को किसी बहस में क्लीम कह दिया क्लीब कह दिया तो इस वाला ने क्रीम पकड़ लिया और क्रीम क्रीम क्रीम भगवती के मंत्र का जब करने लगा उससे भगवती प्रसन्न हो गई सुदर्शन जगदम्बा के क्लीम मंत्र के द्वारा आराधन करने लगा भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हुई उसको वरदान दिया इधर क्या होता है कि युद्धाजीत को यह पता लग जाता है कि मनोरमा सुदर्शन को लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में गई है। तो वो वहां पहुंच गया सेना जी और भरद्वाज मुनि से कहा कि सुदर्शन को हमें सौंप दो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसको डर था कि कहीं सुदर्शन बचा रहा तो मेरे बेटे का राज छीन लेगा तो मुनि भरद्वाज से कहा कि आप हमको मनोरमा और सुदर्शन सौंप दीजिए तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता शरणागत कर त्याग करना उचित नहीं है ये हमारी शरण में आए हैं आप इनको ले जाइए अगर आप में ताकत हो तो अपनी शक्ति से ले जाइए तो युद्धाजी ने अपने मंत्री से परामर्श किया उसने कहा ये मुनि है भाई इनमें शक्ति बहुत बड़ी है तुम्हारी ताकत काम नहीं करेगी उसने एक कथा सुनाई कि विश्वामित जी एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में गए विश्वामित्र उस समय राजा थे छत्तीस थे उस समय बाद में ब्राह्मण बने तो वो राजा अपनी सेना के सहित से आखेट खेलते हुए वसिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे तो वसिष्ठ जी ने उनके पास नंदनी बेटी थी उसके प्रभाव से राजा विश्वामित्र का और उनकी सेना का स्वागत किया तो वो प्रसन्न हो गया और उसने कहा आप जंगल में रहते हैं आप के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई उन्होंने कहा मेरे पास संपत्ति नहीं है मेरे पास एक गऊ है जिसका नाम नंदिनी है कामधेनू की पुत्री है उसी के प्रभाव से हमने आप की सेवा की तो बोले तुम्हारे जैसे पंडित दरिद्र आदमी के पास गऊ शोभा नहीं देती तो राजा की चीज है हम इसको ले जाएंगे उन्होंने कहा देखिए राजन हमारे पास केवल अपनी जीविका का एकमात्र साधन ये गऊ है इसी से हम अग्निहोत्र करते हैं इसी से हम आए गए का स्वागत करते हैं ये तुम ले जाओगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा उसने कहा कुछ नहीं हम ले जाएंगे उसने उस कामधेनु की बेटी को पकड़कर रस्सी गले में बांध के खींचना शुरू किया कामधेनु की बेटी वशिष्ठ जी की तरफ देखकर रोई कहने लगी की आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाना चाहती वशिष्ठ जी बोले हम क्या करें विवश है राजा जबरदस्ती ले जा रहा है तो उसने क्रोध किया उसके नथनों से बहुत से मिले छ निकले और उन्होंने विश्वामित्र जी की सेना को के ऊपर आक्रमण कर दिया लेकिन विश्वामित्र की सेना ने उनको मार डाला अब विवश हो गई कामधेनु की बेटी जब विश्वामित्र ले जाने लगा तो विश्वा बश ने दंड उठाया और ऐसा मंत्र पढ़ा कि विश्वामित्र के हाथ पैर जकड़ गए और सेना का मजबूत रुक गया सब स्तंभित हो गए अब वशिष्ठ जी के सामने गड़गड़ाया विश्वामित्र की हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो तो वशिष्ठ जी ने कहा चुपचाप चले जाओ तो उसने कहा दिग्वलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम क्षत्रिय बल को जो कार है ब्रह्म तेज ही बल है एक ब्रह्म दंड से मेरा सारा बल व्यर्थ चला गया तो हम ब्राह्मण बनेंगे तो छत्री नहीं रहेंगे तो उसने पर तपस्या शुरू की तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भरद्वाज मुनि है मंत्री ने बताया कि अगर जबरदस्ती करोगे तो जो विश्वामित्र की दशा हुई वो तुम्हारी हो जाएगी इसलिए जब आप चले जाओ तो युद्धाजित वहां से चला गया इधर क्या हुआ एक ब्राह्मण अयोध्या गया वहां एक सुबाहू नाम के राजा रहते थे तो सुबाहू की एक बहुत सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था शशिकला कला से उस ब्राह्मण ने सुदर्शन की प्रशंसा की उसके सौंदर्य का वर्णन किया उसके गुणों का वर्णन किया तो कला ने मन में उसी को अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। इधर राजा सुबह ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर की रचना की स्वयंवर्ग की रचना हुई कि जिसके गले में ये माला डाल देगी उसके साथ कन्या का विवाह हो जाएगा तो देश देश के राजा आए युद्धा भी आ गया अपने बेटे के साथ तो अब सब राजा आसन पर बैठे भाई अब कन्या को बुलाऊ तो सचि कला से उसकी माता ने कहा कि बेटी चलो स्वयंभर में जिसको तुम ठीक समझो उसके गले में जयमाला डाल दो कन्या ने कहा कि मां हमने तो निश्चय कर लिया है कि हम केवल सुदर्शन को ही अपना पति बनाएंगे हम स्वयंभर में नहीं जाएंगे मां ने अपने पति से कहा कि शश्री कला नहीं जाना चाहती तो स्वभागू ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी ऐसा मत करो ये सब राजा आ गए हैं अगर तुम नहीं जाओगी तो ये सब के सब मिल हमें मार डालेंगे ये बलशाली हैं तो उन्होंने कहा कुछ भी हो मैं स्वयंवर में कहीं किसी को देखने नहीं जाऊंगी मैं तो केवल सुदर्शन से ही विवाह करूंगी इधर सुदर्शन को यह पता लगा सचिकला ने संदेश भेज दिया तो उसको भगवती ने रथ दे दिया था तो वो रथ में बैठ के जाने लगा माँ मनोरमा बोली माँ मनोरमा बोली कि बेटा मस जा वहाँ बड़े बड़े राजा आएंगे युद्धाजी भी आएगा हो सकता है तेरी मृत्यु हो जाए उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा तो मनोरमा भी रथ में बैठ गई साथ में गए अयोध्या का राजा जो था उसने स्वागत किया और शशिकला के अनुरोध से उसने एकांत में ले जाकर शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह करवा दिया अब विवाह जब हो गया तो पता लगा राजाओं को तो कुछ राजाओं को तो उन्होंने समझा दिया लेकिन बहुत से नमाने बहुत बड़ा दहेज शशिकला को राजा सुबाह ने दिया वो वहां से विदा होकर चित्रकूट की ओर जा रहा था कि में युद्धाजीत अपने मित्र राजाओं के सहित आ गया और उसने इनको मारना चाहा राजा स्वहू की भी सेना आ गई युद्ध होने लगा युद्ध में जब राजा स्वहू की सेना निर्बल होने लगी तो जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई जगदम्बा ने प्रकट होकर भयंकर युद्ध किया अपनी योगिनियों के साथ और युद्ध में उस सुधा युद्धाजित को और शत्रुजीत को मार डाला इस तरह से भगवती ने सुदर्शन की रक्षा की और कहा तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में जाकर सिंहासन पर आरूप हो जाओ तो फिर वो अयोध्या गया वहां जाके सिंहासन पर बैठा इधर अयोध्या में भगवती की स्थापना हुई तो राजा सुबाहू के भी नगर में भगवती की आराधना हुई तो क्लीम बीज के जब से ये भगवती की आराधना का प्रभाव इतना हुआ कि सुदर्शन का खोया हुआ राज्य उसको पुनः प्राप्त हो गया तो ये भगवती के मंत्र का महत्व है और इसी तरह से भगवती दैतियों को मारती एक कथा आती है देवी भागवत में महिषास की दुर्गा सप्तती में भी आप पढ़ते हैं रम्ह करम दो दानव थे कश्यप की दो पत्नियां ऐसी थी जिनसे असुर जन्म लेते थे एक दीति और दूसरी दनु। द्विती से दैत्य होते थे और दनु से दानव होते थे और ये दुष्ट होते थे प्रश्न ये आता है कि देवता और दानव दोनों ही जब कश्यप के पुत्र थे भाई भाई थे तो दैत्य दानो क्यों बुरे माने जाते हैं और भगवान विष्णु देवताओं का पक्ष क्यों करते हैं दैतियों में क्या गड़बड़ी है कोई में कोई कमी नहीं है बाप दोनों का कत बात यह है कि देवता जो अपना स्थान प्राप्त करते हैं वे सत्कर्म करके करते हैं जैसे इंद्र है इंद्र वो बनता है जो सौ अर्ष में यज्ञ करता है इसलिए उसका नाम है शतक्रतु और इसी तरह से जो देव बनते हैं वे यज्ञ यागा से अपने पुण्य के फल स्वरूप उस योग लोक में जाते हैं तो ये उनका वैध मार्ग है वैध रीति से जो अपना पद अर्जित करता था वो न्यायोचित न्यायोचित और ये दैित्य क्या करते थे दानों क्या करते थे ये दानों ये गया आगाजी न करके जबरदस्ती हड़पना हाँ चाहते थे ताकत के बल पर तो ताकत के बल पर किसी को किसी का धन छीन लेना किसी को अधिकार से इच्छुत कर लेना ये बुरा काम है आसुरी संपत्ति है आशुरी संपद और देवी संपद का वर्णन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है तो देवी संपत क्या है अभय हम सत्व संशु ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग दया भूतेश्वरोम मनमं रीर चापल तेज क्षमा शौच मद्रोह नाचिमाता संपतम देवी अभिजात भारत अभ किसी से न डरना जो व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं चाहता उसको किसी से भय नहीं लगता भय उसको लगता है जब कोई किसी से द्रोह करता है किसी का अनिष्ट करता है तो उसको उसी समय भय उत्पन्न हो जाता है कि ये बदला लेगा जो किसी का अनिष्ट नहीं चाहता सबका कल्याण चाहता है जिसने ये संकल्प कर लिया है कि हम किसी को दंडित नहीं करेंगे वो अभय रहता है अभय हम हृदय भी संपन्न सत्य अपने अंताकरण को शुद्ध बनाना अंताकरण को शुद्ध कैसे मन में जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं उनको दूर करें और सत्य भावों को मन में लाए मानस में लिखा है गोस्वामी पृथ्वीदास जी ने कृषि निवारण चतुर किसान जिमी बुध ती मोह मधमाना चतुर किसान किसी को निवारते इधर अपने मध्य प्रदेश में नींदना कहते जब फसल उगती है तो साथ साथ में गरज चारा भी उग जाता है तो खुरपी से खुरच खुरट के चारे को अलग कर देते हैं जिससे कि पौधा आगे बढ़े उसकी वृद्धि में कोई अड़चन ना आए ऐसे ही बुद्धिमान लोग अपने मन में मोह मद मान जैसे दुर्गुणों को दूर करके सदगुणों को रखते हैं। तो ये हो गया सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति सत्संग के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना वेदांत का श्रवण मनन निदिध्यासन करना उसमें अपना मन लगाना ज्ञान योग में व्यवस्थिति दान करना अपने पास जो धन है उसको अच्छे काम में लगाना धन का अर्जन करके मनुष्य को उसे अच्छे काम में लगाना चाहिए हमारे यहां एक शुक्र नीति है उसमें लिखा है कि मनुष्य को अपनी आय के पांच विभाग करना चाहिए लिखा है कि जो कुछ आमदनी हो उसमें एक बड़ा पांच भाग धर्म में लगाया है। धर्माय सीर्था कामाय स्वजनायता पंचधा विभजन वित्तम यहां तमोदे एक बटा पांच धर्म में लगाए और एक बटा पांच यश में लगाए हैं एक बटा पांच अपने काम के लिए रखक एक बटा पांच मूलधन की रक्षा के लिए रखक और एक बटा पांच दीन दुखियों की सेवा अपने आशितों की सेवा अतिथियों की सेवा के लिए रखे तो जो व्यक्ति अपने धन का पांच विभाग करता है उसके लिए बता यहा मुत च मोदे ई इस लोक में जब आप अपने धन का पांच विभाग करेंगे और बांट कर खाएंगे तो साथ के लोग भी आपके मित्र बनेंगे और आप दूसरों का हड़प के खाएंगे तो वो आपके शत्रु बन जाएंगे इसलिए इस लोक में वो सुखी रहता है जो बांट कर खाता है धर्म के काम में लगाता है और धर्म के काम में लगाने से क्या होता है आप देखिए जब मनुष्य संसार छोड़ के जाता है तो उसके साथ यहां से कुछ भी नहीं जाता धना भूम उपवच गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्म देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभू गति जीव एक जितना भी धन है वो यही धरती में रह जाएगा बैंक का बैंक में रह जाएगा पशु गोष्ठ में बधे रह जाएंगे स्त्री घर के दरवाजे तक पहुंचा के लौट जाएगी सजन बंधु बांधव स्मशान तक जाएंगे शरीर चिता तक जाएगा उसके बाद जब आपकी यात्रा होगी प्रलोक की तो आपके साथ यहां से एक कोड़ी नहीं जाएगा केवल आपके साथ आपका किया हुआ धर्म जाएगा आप देखिए जब आप कहीं अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो पहले से प्रबंध कर लेते हैं कि वहां बाहर जाके हम कहा ठहरेंगे और क्या खाएंगे आप देखिए आप लोग संक्रांति के पर्व पर नर्मदा स्नान करने जाते हैं तो वहां खाली हाथ नहीं जाते कलेवा ले जाते हैं वहां जाके आप वहां पर कलेवा करते हैं नहाने के बाद तो क्यों वहां आपका कौन है आपके पास जो है वही तो काम देगा तो इसी तरह से वहां आप जब प्ररो में जाएंगे तो यहां से तो कुछ जाएगा नहीं अब आप सोचिए जहां से आप चिट्ठी दे सकते हैं मोबाइल से बात कर सकते हैं मनी ऑर्डर कर सकते हैं बैंक से व्यवस्था कर सकते हैं वहां के लिए तो प्रबंध कर रहे हो मरने के बाद कोई पता है कि कहां गए तुम आपके बाद दादे इस समय कहां है कोई तार आया है आपके पास वो कहां है तो उनके साथ यहां से तो कुछ जाएगा नहीं तो जो यहां से पुण्य करके जाएगा उसका पुण्य वहां उसकी सहायता करेगा तो अमृत उस लोक में उसकी उसको सुख मिलेगा और अच्छे काम करेगा तो इस लोक में यह शो होगा लोग कहेंगे भाई अच्छा काम किया कौन व्यक्ति स्वर्ग गया कौन नरक गया इसकी क्या पहचान है इसकी पहचान यही है कि जिसके मरने के बाद लोग रोएं कहें कि भाई बहुत बुरा हुआ अच्छा आदमी था वो स्वर्ग में गया और जिसके मरने के बाद लोग कहेंगे अच्छा मरा पाप कटा तो समझ लो कि श्रीमान जी पहुंच गए ना तो यश और संसार में जिसका यश रहता है वो स्वर्ग से नहीं गिरता जिसने मंदिर बनाया जिसने कुछ दान धर्म किया पाठशाला बनाई धर्मशाला बनाई कुआं कूदवाया तालाब बनवाया और वे अच्छे काम किए और जिसको जानने वाले लोग जब तक संसार में रहते हैं वो प्राणी स्वर्ग से नहीं इसलिए धर्म और यश में दो अपने एक बटापात धर्म में लगाओ एक बटा पाँच यश में लगाओ और एक अपना कामाए अपने काम में ले लो लेकिन सब मत खा लो अगर अकाल पड़ जाए तो बीज के लिए तो कुछ रखो खेत में बूझ बुण बोना है तो उसको मूल धन की रक्षा के लिए रखना चाहिए और फिर अपने स्वजन बंधु बांधवों के लिए दीन दुखियों के लिए उसमें से कुछ दो इस तरह से पांच विभाग धन का किया जाए तो प्राणी का कल्याण होता है तो धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य को प्रलोक में भी सुख प्राप्त होता है और वो धर्म यदि आप सकाम भाव से करते हैं तब तो आपको स्वर्ग मिलेगा और निष्काम भाव से करते हैं तो उससे आपका चित्त शुद्ध होगा जब शुद्ध शुद्ध चित्त तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी जैसा कि बताया काकू चंड ने मनस्ते सकल कामना भागी केवल राम चरण लोलागी सब कामनाएं मन से निकल जाएंगी और केवल भगवान के, के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा रह जाएगी तो धर्म से ये लाभ आप धर्म कर रहे हैं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं दान कर रहे हैं उसका फल क्या है आपका हृदय शुद्ध होगा और उस शुद्ध हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होगा परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो समझ लो कि धर्म का फल हो गया तो हम ये बता रहे थे कि देवताओं को जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनके धर्म के फल स्वरूप होती है तो एक आदमी खेती करके नौकरी करके व्यापार करके धन का अर्जन कर रहा है धर्म के काम में लगा हुआ है और कोई दूसरा जाके हड़प ले तो वो दैत्य तो दैत्यों का काम क्या है दम्बो दर्पो अभिमान क्रोधप हाँ, दान की बात हम करे थे दान हम दमस्त दान दान दप यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना और प्राणियों के ऊपर दया करना लोभ न करना कोमल भावना रखना बुरे काम से जज्जा करना चंचलता न रखना ये देवी संपत्ति आसि संपत्ति किसको कहते हैं दंभो दर्पो अमान चो दम्भ करना दंभ क्या चीज है वेश भाषा क्रिया चातुर्य आदि भी स्वहत्व प्रकटनम धम्भा वेश भाषा और क्रिया की चतुरता से दूसरों के सामने अपना महत्व प्रकट करना इसी का नाम दम्भ है ये भागवत में आता है कि दम्भ जो है कैसे पैदा हुआ दम्भ ये अधर्म का पुत्र है दम और माया धर्म की धर्म की स्थिति थी मृषा झूठ मृषा धर्मस्थ धर्म की पत्नी भगवान की, ब्रह्मा जी के पीठ से धर्म की उत्पत्ति हुई और उस धर्म का मृषा माने झूठ के साथ विवाह हो गया है धर्मस्थ वो उल्टा उल रहे अच्छी आती आए मृषा धर्म स्वभाषा की ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई अधर्म का विवाह झूठ से हो गया मृषा और उस मृषा और अधर्म से दम और माया की उत्पत्ति हुई हम दो हमारे दो <laughs> दम <laughs> दम करना और छल कपट करना तो इस तरह से इनका मन चला हुआ है तो दम्भ मूर्तिमान होकर एक बार ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचा बहुत बढ़िया तिलक लगाए बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और खड़ाऊ पहने हाथ में कमंडल लिए मृग बगल में दबाए खाट खाट खाट, खाट पहुंचा ब्रह्मा जी की सभा में तो इसके रूप को देख के सब लोग उठ खड़े हुए आइए आइए बैठिए बोले हम आप लोग बराबर कैसे बैठ सकते हैं हमारा योग्य स्थान होना चाहिए अब कोई कोई स्थान उसको पसंद ना आया सबको उसने नकार दिया तो सब लोग खड़े हैं, बैठे नहीं तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आओ, हमारी गोद में बैठ जाओ तो भगवान ब्रह्मा जी की गोद में उसने क्या किया मृगशाला मृगशाला बिछा के पहले तो ब्रह्मा जी की जांग को पानी छिड़का पवित्र पवित्र हुआ फिर मृगशाला बिछाई मृगशाला बिछा के बैठा सीधी कर गया कर के। अब ब्रह्मा जी विचारे सांस सांस और बोले तुम्हारी हमारे ऊपर पड़ रही है, बंद करो सांस बंद करो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी दबाई घुट जाएगा विज्ञान से देखा कि ये है कौन? तो उन्होंने गौर से देखा दिखा रेखा धर्म के बेटे तुम हो कहा पिता मैं हमी का बेटा ब्रह्मलोक में तुम्हारी जगह नहीं है तुम जाओ तीर्थों में और जहा ऐसे पाखंडी लोग रहते हैं वहां लोगों को धोखा दो और दुष्टों के हृदय में निवास करो तो तब से ये दम जो है आश्री संपत्ति के लोगों के पास जाता है तो वो बेश भारण करके और क्रिया की चतुरता से दूसरों के सामने अपनी महिमा बताते हैं। दम्भो दर्पो अभिमान अभिमान क्रोध कठोर वचन आज मैंने ये प्राप्त कर लिया ये प्राप्त कर लूंगा उस शत्रु को मैंने बर्बाद कर दिया जो बचे हैं उनको भी मार डालूंगा मेरे बराबर कौन है मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं इस तरह की भावना रखने वाले आशी संपत्त के लोग होते हैं तो आशी संपत्त के लोग जो विधि विधान से अपना जब अर्जित करके धर्म में लगा रहे हैं उनके काम में बाधा डालते हैं। इन्हीं का नाम असुर है इन्हीं को दैत्य और दानव कहते हैं तो महिषासुर नाम का एक दानव हो गया है अब उसकी कथा आपको कल सुनाएंगे आज हम यहीं पर प्रवचन समाप्त करते हैं थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Shri Ram, Ram Shri Ram Jai मन में विचारो क्या साथ लाए अरुले चलोगे, जारे जारे चलोगे। जाता सदा साई पुकारो गोविंद मोदे गोविंद मोदे हे कृष्ण हे यादव हे सकेती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 नारा ुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गो हत्या हर हर महादेव